संसार छूटता है तो जरूरी नहीं अज्ञान की पकड़ छूट जाए भोग छूटता है तो जरूरी नहीं कि भोग के आंतरिक कारण विनष्ट हो जाए आंतरिक कारण तो फिर भी मौजूद रहेंगे तुम धन छोड़ दो वो जो पकड़ने की आकांक्षा थी वो त्याग को पकड़ लेगी तुम घर छोड़ दो वो जो पकड़ने की आकांक्षा थी आश्रम को पकड़ लेगी तुम बाजार छोड़ दो वो जो पकड़ने की पुरानी वृत्ति थी एकांत पकड़ लेगी और पकड़ पकड़ की है पकड़ छोड़नी इसलिए जो व्यक्ति भोग से जागता है तत्क्षण एक दूसरा खतरा पैदा होता है वो खतरा भोगी को कभी नहीं वो खतरा केवल उसको है जो भोग से जागता है वो खतरा है त्याग में उलझ जाने का अगर पुरानी आदत बनी ही रही और परिवर्तन बाहरी हुआ भीतर क्रांति ना घटी तो तुम त्याग में उलझ जाओगे संसारी से सन्यासी हो जाओगे धन छोड़ दोगे परिवार घर द्वार छोड़ दोगे लेकिन भीतर तुम्हारे जो जाल थे पकड़ने के वो मौजूद रहेंगे तुम कुछ और पकड़ लोगे एक लंगोटी काफी है कोई साम्राज्य नहीं चाहिए पकड़ने को नंगापन भी आदमी पकड़ ले सकता है त्याग भी आदमी पकड़ ले सकता है पुरानी सूफियों की कथा एक सम्राट जब छोटा बच्चा था स्कूल में पढ़ता था तो उसकी एक युवक से बड़ी मैत्री थी फिर जीवन के रास्ते अलग अलग हुए सम्राट का बेटा तो सम्राट हो गया वो जो उसका मित्र था वो त्यागी हो गया वो फकीर हो गया उसकी दूर दिगंत तक प्रशंसा फैल गई फकीर की यात्री दूर दूर से उसके चरणों में आने लगे खोजी उसका सत्संग करने आने लगे खोजियों भी भी तो की भीड़ बढ़ती गया सूर्य की भांति चमकने लगा और त्यागियों को उसने पीछे छोड़ दिया लेकिन सम्राट को सदा मन में ये होता था कि मैं उससे भली भांति जानता हूँ वो बड़ा अहंकारी था स्कूल के दिनों में कॉलेज के दिनों में अचानक इतना महात्याग उसमें फलित हो गया इस पर भरोसा सम्राट को ना आता था। फिर जिज्ञासा उसकी बढ़ती गई अंतता को निमंत्रण भेजा कि अब तुम तो महात्यागी हो हो। राजधानी आओ मुझे भी सेवा का अवसर दो मेरे प्रजाजनों को भी बोध दो जगाओ निमंत्रण स्वीकार हुआ वो फकीर राजधानी की तरफ आया सम्राट ने उसके स्वागत के लिए बड़ा आयोजन किया पुराना मित्र था फिर इतनी ख्याति लप्त इतनी प्रशंसा को प्राप्त इतना गौरवान्वित तो उसने कुछ छोड़ा नहीं सारी राजधानी को सजाया फूलों से दीपों से रास्ते पर सुंदर सुंदरकालीन बिछाए बहुमूल्यकालीन बिछाए जहां से उसका प्रवेश होना था वहां से राजमहल तक दिवाली की स्थिति खड़ी कर फकीर आया लेकिन सम्राट हुआ वो नगर के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा करता था अपने पूरे दरबारियों को लेकर लेकिन चकित हुआ वर्षा के दिन न थे राहें सूखी पड़ी थी लोग पानी के लिए तड़फ रहे थे और फकीर घुटनों तक कीचड़ से भरा था भरोसा न कर सका इतनी कीचड़ राह में कहा मिल गई और घुटनों तक कीचड़ से भरा हुआ है पर सबके सामने कुछ कहना ठीक न था दोनों राजमहल पहुंचे जब दोनों एकांत एक में पहुंचे तो सम्राट ने पूछा कि मुझे कहे ये अर्चन आई आपके पैर कीचड़ से भरे हैं और उसने कार्जन का कोई सवाल नहीं जब मैं आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र सम्राट अपना वैभव दिखाने के लिए राजधानी को सजा रहा है वो तुम्हें झे पाना चाहता है तुम्हें कहना चाहता है तुमने क्या पाया है नंगे फकीर हो देखो मुझे उसने रास्तों पर बहुमूल्यकालीन बिछाए लाखों रूपये खर्च किए गए राजधानी दुल्हन की तरह सजी तुम्हें दिखाना चाहता है वो तुम्हें फीका करना चाहता है तो मैंने कहा कि देख लिया ऐसा फीका करने वाले अगर वो बहुमूल्य कालीन बिछा सकता है तो मैं फकीर हूं। पैरों उन पर चल सकता हूं दो कौड़ी का मूल्य नहीं मानता जब उसने ये बातें कही तो सम्राट ने कहा अब मैं निश्चिंत हुआ मेरी जिज्ञासा शांत हुई आपने मुझे तृप्त कर दिया यही मेरी जिज्ञासा थी फकीर तो ने पूछा क्या जिज्ञासा थी यही जिज्ञासा थी कि आपको मैं सदा से जानता हूं स्कूल में कॉलेज में आपसे ज्यादा अहंकारी कोई भी नहीं था आप इतनी विनम्रता को उपलब्ध हो गए यही मुझे कोई चिंता नहीं आओ हम गले मिले हम एक ही जैसे तो मुझे जैसे हो कुछ फर्क नहीं हुआ है। मैंने एक तरह से अपने अहंकार को भरने की चेष्टा की सम्राट होकर तुम दूसरी तरह से उसी अहंकार को भरने की चेष्टा कर रहे हमारी हो हमारी दिशाएं अलग हो हमारे लक्ष्य अलग नहीं और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ मुझे तो पता है कि मैं अहंकार हूं तुम्हें पता ही नहीं कि तुम अहंकारी हो तो तुम मैं तो किसी ना किसी दिन इस अहंकार से उब ही जाऊंगा तुम कैसे तुम पर तो मुझे बड़ी दया आती तुमने तो अहंकार को खूब सजा लिया तुमने तो उसे त्याग के वस्त्र पहना दिए जो व्यक्ति संसार से उगता है उसके लिए त्याग का खतरा है दुनिया में दो तरह के संसारी है एक जो दुकानों में बैठे और एक जो मंदिरों में बैठे दुनिया में -mac -oh दो तरह के संसारी हैं एक जो धन इकट्ठा कर रहे हैं एक जो उन्होंने धन तलाक मार दी दुनिया में दो तरह के दुनियादार हैं एक जो बाहर की चीजों से अपने को भर रहे हैं और दूसरे जो सोचते हैं कि बाहर की चीजों को छोड़ने से अपने को भर लेंगे दोनों की भ्रांति एक ही है ना तो बाहर की चीजों से कभी कोई अपने को भर सकता है और न बाहर की चीजों को छोड़ के कोई अपने को भर सकता है भराव का कोई भी संबंध बाहर से नहीं अष्टवक्र ने पहले तो परीक्षा ली जनक की आज के सूत्रों में परीक्षा नहीं लेते प्रलोभन देते वो प्रलोभन जो हर त्यागी के लिए खड़ा होता है वो प्रलोभन जो भोग से भागते हुए आदमी के लिए खड़ा होता है आज वो फुसलाते हैं जनक को कि तू त्यागी हो जाए अब तुझे अब तो त्याग को उपलब्ध हो जाए अब छोड़ सब अब उठ इस माया के ऊपर ये जो सूक्ष्म प्रलोभन अष्टावक्र देते हैं जनक को ये पहली परीक्षा से भी कठिनतर परीक्षा है लेकिन ये प्रत्येक भोग से हटने वाले आदमी के जीवन में आता है इसलिए बिल्कुल ठीक अष्टावक्र करते ठीक ही है ये प्रलोभन कर देना और जब तक कोई त्याग से भी मुक्त ना हो जाए तब तक कोई मुक्त नहीं होता है भोक्ष से तो मुक्त होना ही है त्याग से भी मुक्त होना है संसार से तो मुक्त होना ही है मोक्ष से भी मुक्त होना है तभी परम मुक्ति फलित होती है परम मुक्ति का अर्थ ही यही है कि अब कोई चीज की आकांक्षा ना रहे त्याग में तो आकांक्षा है तुम त्याग करते हो तो किसी कारण करते हो और जहां कारण है वहां कैसा त्याग फिर भोग और त्याग में फर्क क्या रहा दोनों का गणित तो एक हो गया एक आदमी भोग में पड़ा है धन इकट्ठा करता सुंदर स्त्री की तलाश करता सुंदर पुरुष को खोजता बड़ा मकान बनाता तुम पूछो उससे क्यों बना रहा है वो कहता है इससे सुख मिलेगा एक आदमी सुंदर मकान छोड़ देता पत्नी को छोड़कर चला जाता घर द्वार से अलग हो जाता नग्न भटकने लगता सन्यासी हो जाता पूछो उससे यह सब तुम क्यों कर रहे हो वो कहेगा इससे सुख मिलेगा तो दोनों की सुख की आकांक्षा है और दोनों मानते हैं कि सुख को पाने के लिए कुछ किया जा सकता है यही भ्रांति सुख स्वभाव है उसे पाने के लिए तुम जब तक कुछ करोगे तब तक उसे खोते रहोगे तुम्हारे पाने की चेष्टा में ही तुमने उसे गमाया है संसारी एक तरह से गवाता त्यागी दूसरी तरह से गवाता तुम किस भांति गवाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस ढंग की शराब पी के बेहोश हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम किस मार्के की शराब पी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस गणित को ठीक ख्याल में ले लेना संसारी कहता है इतना इतना मेरे पास होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा त्यागी कहता है मेरे पास कुछ भी ना होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा दोनों के सुख ससर्त और जब तक तुम शर्त लगा रहे हो सुख पर तब तक तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई कि सुख तुम्हारा स्वभाव है उसे पाने कहीं जाना नहीं सुख मिला ही हुआ है तुम जाना छोड़ दो तुम कहीं भी खोजो मत तुम अपने भीतर विश्राम में उतर जाओ यही तो अष्टवक्र ने प्राथमिक सूत्रों में कहा चैतन्य में विश्राम को पहुंच जाना ही सुख है आनंद है सचिद आनंद है तुम कहीं भी मत जाओ तरंग ही न उठे जाने की जाने का अर्थ ही होता है हट गए तुम अपने स्वभाव से मांगा तुमने कुछ चाहा तुमने कुछ खोजा तुमने कुछ चुत हुए अपने स्वभाव से न मांगा न खोजा न कहीं गए कि आंख बंद डूबे अपने में जो है वो इसी क्षण तुम्हारे पास है जो है उसे तुम सदा से लेके चलते रहे हो जो है वो तुम्हारी गुदड़ी में छिपा है वो हीरा तुम्हारी गुदड़ी तुम गुदड़ी देखते हो और भीख मांगते हो तुम सोचते हो हमारे पास क्या और हीरा गुदड़ी में पड़ा है तुम गुदड़ी खोलो और जिससे तो आश्चर्य जो जनक को आंदोलित कर दिया है जनक कह रहे हैं आश्चर्य ऐसा मन होता है कि अपने को ही नमस्कार कर लूं कि अपने ही चरण छू लू हद हो गई जो मिला ही था उसे खोजता था मैं तो परमेश्वरों का परमेश्वर मैं तो इस सारे जगत का सार हूं मैं तो सम्राट हूं ही और भिखारी बना घूमता था सम्राट होना हमारा स्वभाव है भिखारी होना हमारी आदत भिखारी होना हमारी भूल है भूल को ठीक कर लेना है ना कहीं खोजने जाना है ना कुछ खोजना है तो जब कोई व्यक्ति बोग से जागने लगता है तब खतरा खड़ा होता है फिर भी वो मांगेगा वही तंग आ चुका हूं सिद्धते जहदे हयात से मुतरिब शुरू कोई मोहब्बत का राग कर घबरा चुका हूं जीवन के संघर्ष से तंग आ चुका हूं सिद्धते जहदे हयात से बहुत हो गया ये संघर्ष अब और नहीं अब हिम्मत ना रही अब टूट चुका हूं मुतरिब शुरू कोई मोहब्बत का राग कर हे गायक अब तो प्रेम का गीत गा मगर यह मामला क्या हुआ अगर जिंदगी के राग से उब गए हो तो यह प्रेम का गीत तो फिर जिंदगी का राग शुरू हुआ अगर जिंदगी के संघर्ष से उब गए हो तो फिर प्रेम का की अभीपा फिर जीवन की शुरुआत हो जाएगी हम बदलते हैं तो भी बदलते नहीं हम मुड़ते हैं तो भी मुड़ते नहीं हम ऊपर ऊपर सब खेल खेल लेते हैं हम लहरों लहरों में तैरते रहते हैं भीतर हम प्रवेश नहीं करते बेगोता कैसे मिलता हमें गहरे मुराद हम तैरते रहे सदा लहरों के झाग पर एक लहर से दूसरी लहर दूसरी से तीसरी लहर हम लहरों के झाग पर ही तैरते रहते तो वो जो मणि है जिसे मिलकर मुक्ति मिल, मिल जाती कहीं मुक्ता कहीं मणि वो जो परम मणि वो तो गहरे डुबकी लगाने से मिलती देवगोता कैसे मिलता हमें गौरे मुराद वो जो हमारी सदा की आकांक्षाओं की आकांक्षा है वो जो हमारी चाहतों की चाहत है गौर मुराद जिसके अतिरिक्त हमने कभी कुछ नहीं चाहा है हमने सब ढंग सब रंग में उसी को चाहा है कोई धन में खोजता है कोई पद में खोजता है लेकिन हम खोजते परमात्मा को ही पद पर बैठ के परमात्मा होने का ही थोड़ा मजा लेते हैं थोड़ी शक्ति हाथ आई धन पास होता है तो परमात्मा का थोड़ा सा मजा लेते हैं कि हम दिन दरिद्र नहीं ज्ञान होता है तो परमात्मा का थोड़ा सा मजा लेते हैं, हम अज्ञानी नहीं बेगोता कैसे मिलता हमें गहरे मुराद वो परमात्मा ही गोहरे मुराद उसको हमने बहुत बहुत लहरों में खोजा कभी पाया नहीं हाथ में झाग लगता है लहर को पकड़ते हैं झाग मुठी में रह जाता है मगर फिर दूसरी लहर पर उठा झाग हमें बुलाने लगता है झाग बड़ा सुंदर लगता है कभी सूर्य की सुबह की किरणों में झाग बड़ा रंगीन लगता है मणिमुखताएं हार जाएं ऐसी शुभ्रता ऐसे रंग ऐसे इंद्रधनुष झाग में दिखाई पड़ सकते दूर उठती लहर के ऊपर झाग ऐसे लगता है जैसे हिमालय पर बर्फ जमी हो पवित्र झाग ऐसे लगता है जैसे सारे समुद्र का सार नवनीत तो हो हाथ बांधो मुट्ठी बांधो कुछ भी हाथ नहीं आता बेगोता कैसे मिलता हमें गहरे मुराद हम तैरते रहे सदा लहरों के झाग पर हमने बहुत बार करबटे बदली मगर एक लहर से दूसरी लहर में उलझ गए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम में से बहुत अनेक बार सन्यासी हुए फिर भोगी हुए फिर सन्यासी हुए फिर भोगी हुए ये करबटन तुम बहुत बार बदल चुके हो ये कुछ नया खेल नहीं ये खेल बड़ा पुराना है तुम इसमें बड़े निस्नात हो चुके हो कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग जब पहली दफा संन्यास लेने आते हो वो सोचते हैं कि पहली दफा सन्यास लेने आए उनके भीतर में जागता हूं तो मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ ये तो वो कई बार कर चुके हैं क्या इस बार भी फिर पुराना ही खेल जारी रखेंगे कि इस बार क्रांति होगी मैं सोचने लगता है ये फिर एक नई लहर होगी या गहराई में उतरना होगा भोगियों को देखता हूं तो भोगी सन्यास का सपना देखते मिलते और सन्यासियों से भी मैं मिलता रहा हूं वर्षों तक घूमता रहा हूं सब तरह के सन्यासियों से मिला सन्यासियों को भोग के सपने आने शुरू हो जाते ये बड़ा मजा है जो लहर जिस पर तुम सवार होते हो वो व्यर्थ मालूम होती और जो लहर दूर है वो दूर के ढोल सुहामने वो बड़ी आकर्षक मालूम होती भोगी कहता है कि त्यागी बड़ा आनंद ले रहा होगा इसलिए तो भोगी त्यागी के चरण छूने जाता है कब तुम्हें अकल आएगी कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी अगर तुमने त्यागी के चरण सिर्फ इसलिए छूए तुम सोचते हो कि त्यागी मजा ले रहा तो खतरा है जब तुम भोग से उबोगे तुम त्यागी हो जाओगे क्योंकि तो पैर तो उसी के छूना चाहते हो जो तुम होना चाहते हो पैर छूना तो केवल इंगित थे तुम तो खबर दे रहे हो कि अगर हमारा बस चले तो ऐसे होते तेरा मुसीबत है इसलिए उलझे मुला नसुद्दीन एक दिन बड़ा उदास था मैंने पूछा तुम इतने उदास क्यों हो माना कि तुम्हारी पत्नी मर गई लेकिन तुम तो भी जवान हो दूसरी शादी हो सकती है सच तो यह है कि कुछ लोगों ने मेरे पास आके कहा भी किसी तरह मुल्ला को राजी कर दो उनकी जवान लड़की मुल्ला ने कहा कर तू नू लेकिन इसके चार कारण कर नहीं सकता चार कारण मैंने कहा ब्रह्मचारी भी चार कारण नहीं गिना सकते हैं अब तक शादी न करने के तू बता चार कारण उसने कहा चार कारण है तीन लड़कियां और एक लड़का इन चार कारणों के कारण विवाह कर सकता नहीं करना तो मैं भी चाहता हूं मगर यह अर्थ कहीं इनसे फांसी लगी भोगी त्यागी के पैर छूने जाता है लेकिन हजार कारण अटके हुए उसके गले में अन्यथा वो भी त्यागी होना चाहता तुम क्यों जाते हो महात्मा के चरण छूने तुम सोचते हो कभी ऐसे सदभाग्य होंगे मेरे भी कि मैं भी महात्मा हो जाऊंगा अभी नहीं हो सकता तो कम से कम चरण तो छू सकता हूं अभी नहीं हो सकता तो कम से कम समादर तो दे सकता हूं तुम्हारा समाधर तुम्हारी अपनी ही भविष्य की आकांक्षाओं के चरणों में चढ़ाए गए फूल तुम किसी महात्मा के चरण थोड़ी छू रहे हो तुम अपने ही भविष्य की प्रतिमा के चरणों में झुक रहे हो कभी अगर तुम्हें मौका मिला चार कारण न रहे तब खतरा आएगा तब तुम छलांग लगा के सन्यासी हो जाओगे त्यागी हो जाओगे और मैं त्यागियों को जानता हूं वो त्यागी होके तड़फ रहे मुझसे एक सत्तर पचहत्तर साल बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आपसे कह सकता हूं किसी और से तो कह भी नहीं सकता ये दर्द ऐसा है कहो किससे लोग मेरे पैर छूने आते उनसे तो मैं कह नहीं सकता वो तो मुझे आदर देते उनसे तो सत्य कहा नहीं जा सकता लेकिन आपसे कहता हूं कि चालीस साल हो गए मुझे सन्यासी जैन मुनि है चालीस साल से सब त्यागा है लेकिन कुछ मिला नहीं अब तो ये शक होने लगा इस बढ़ापे में उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं मैंने भूल तो नहीं करती अब तो रात मुझे सपने आने लगे हैं कि इससे तो बेहतर था मैं ग्रस्त ही रहता घर द्वार था पत्नी थी बच्चे थे इससे तो मैं वही बेहतर था अब तो मुझे शक होने लगा अपने उपक्रम पर चालीस साल पहले की बातें मुझे अप्रीतिकर लगने लगी कि वही ठीक था इससे तो वही ठीक था अब वो लहर जो चालीस साल पहले छोड़ी थी अब फिर झांक से भर गई अब उस लहर की सिर पर फिर सुंदर झाग ने मुकुट रचा दिए फिर इंद्रधनुष पैदा हो रहे ये तुम चटित हो गए कि बुरे आदमी अच्छे आदमी होने के सपने देखते हैं, अच्छे आदमी बुरे आदमी होने के सपने देखते हैं। अगर तुम साधु संतों के सपनों में झांक जाओ तो तुम घबरा जाओगे वहां तुम अपराधियों को छिपा पाओगे और अगर तुम जेलखानों में जाओ और अपराधियों के सपनों में झांको उनकी खोपड़ी में एक खिड़की बना लो और उनका सपना देखो तुम चटित हो जाओगे क्योंकि सब उब गए हैं थक गए हैं बुरा कर करके अब वो भले होना चाहते हैं अब वो किसी तरह उनको एक बार मौका मिल जाए तो वो दुनिया में सिद्ध कर देना चाहते हैं कि वो अपराधी नहीं है संत है। ये दूसरी बात है कि जेल से जब वो छूटेंगे दस पंद्रह साल बाद तब फिर बाहर की लहरें ताजी मालूम होने लगेंगी ये दूसरी बात लेकिन आदमी हमेशा वहां के सपने देखता है जहां नहीं जनक कि ये जो ज्ञान की घटना घटी है अश्रवक परीक्षा लिए अब उसे प्रलोभन देते हैं ये प्रलोभन और भी गहरी परीक्षा है अब वो कहते हैं कि फिर ठीक जब तुझे ज्ञानी हो गया जनक तो अब छोड़ अब त्याग में उतर जाए अगर जनक इसमें फंस गया तो असफल हुआ तो गहरी परीक्षा में असफल हुआ जनक की जगह कोई भी साधारण व्यक्ति होता तो उलझ जाता झंझट में क्योंकि तो अष्टवक्र इन शब्दों में बात कर रहे हैं कि पकड़ना बहुत मुश्किल है सुनो उनके सूत्र अष्टावक्र ने कहा तेरा किसी से भी संग नहीं तूने घोषणा कर दी असंग होने की तेरा किसी से भी संग नहीं है इसलिए तू शुद्ध है तू किसको त्यागना चाहता है इस प्रकार देहाभिमान को मिटाकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो बड़ा उलझा हुआ सूत्र है उकसाते ही बड़े बारीक नाजुक रास्ते से पूछते हैं तू शुद्ध है तेरा किसी से भी कोई संग नहीं है फिर भी जनक मैं देखता हूं तेरे भीतर त्याग की लहरें उठ रही तू किसको त्यागना चाहता है ठीक अगर त्याग नहीं चाहता है तो इस प्रकार के देहाभिमान को त्याग कर तू मोक्ष को प्राप्त हो जाए देहाभिमान को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाए एक तो कहते हैं कि मैं तेरे भीतर त्याग की लहर उठते देखता हूं धीमी तरंग है शायद तू अभी पहचान ना हो शायद तुझे भी अभी पहचानने में समय लगे तेरे गहरे अतल में उठ रही है एक लहर जो थोड़ी बहुत देर बाद तेरी चट्टान से टकराएगी चैतन्य की और तू जान पाएगा अभी शायद तुझे खबर भी नहीं जब मनुष्य के भीतर कोई विचार उठता है तो वो चार खंडों में बांटा जा सकता है जब तुम बोलते हो वो आखिरी बात बोलने के पहले तुम्हारे कंठ में होता है तुम जानते हो साफ साफ होता है क्या बोलना है तुम भीतर तो परिचित हो गए भीतर तो तुमने बोल लिया अभी बाहर प्रकट नहीं किया वो तीसरी अवस्था है उसके पहले दूसरी अवस्था होती है जब धुंधला होता है तुम्हें साफ नहीं होता कि क्या है ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है शायद हो शायद ना हो रूपरेखा स्पष्ट नहीं होती सुबह के दुनलके में छिपा होता है मगर थोड़ी थोड़ी भनक पड़ती लगता है कुछ है थोड़ी आवाज आनी शुरू होती वो दूसरी अवस्था है उसके पहले पहली अवस्था है जब तुम्हें बिल्कुल ही पता नहीं होता दुनलके का भी पता नहीं होता गहरी अंधेरी रात छाई होती लेकिन तुम्हारे भीतर वो पहली अवस्था जब उठती है तब भी गुरु देख लेता है अष्टावक्र देख रहे हैं कि जनक की पहली अवस्था में विचार की कोई तरंग है थोड़ी देर बाद दूसरी अवस्था होगी थोड़ा धुंधला धुंधला आभास होगा फिर तीसरी अवस्था होगी विचार प्रगाढ़ होगा स्पष्ट होगा फिर चौथी अवस्था होगी जनक उद्घोषणा करेंगे कि मैंने सब छोड़ा मैंने सब त्यागा अब मैं जाता वन की ओर इसके पहले की विचार यहां तक पहुंच जाए क्योंकि यहां तक पहुंच के फिर लौटना मुश्किल हो जाता है विचार से मुक्त होने की प्रक्रिया यही है कि पहली अवस्था में विचार को अगर पकड़ लिया जाए तो तुम कभी उसके बंधन में नहीं पड़ते तुमने बीज में पकड़ लिया वृक्ष को वृक्ष पैदा ही नहीं हो पाता अधिक लोग तो जब वृक्ष न केवल पैदा हो जाता है उसमें फल लग जाते न केवल फल लग जाते बल्कि वृक्ष हजारों बीजों को अपने चारों तरफ फेंक देता भूमि में तब सजग होते, तब बड़ी देर हो गई तब तुम इस वृक्ष को उखाड़ भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हजारों बीज फेंक चुका समय आने पर भी फूटेंगे हजारों वृक्ष बनेंगे और तुम्हारी पुरानी आदत है तुम तभी पकड़ोगे जब वृक्ष बन जाएंगे बीज गिर जाएंगे तब तुम फिर पकड़ोगे फिर तुम काट देना तुम वृक्षों को काटते रहना और वृक्षों का कोई अंत ना होगा वृक्षों की नई श्रृंखलाएं आती चली जाएंगी ऐसा ही हमारे जीवन में होता है बुद्ध ने विपसना का प्रयोग दिया है अपने भिक्षुओं को विपस्ना का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम इस भांति भीतर सजग होते जाओ कि धीरे धीरे तुम्हें पहली अवस्था में विचार दिखाई पड़ने लगे जब पहली अवस्था में विचार दिखाई पड़ता है बड़ी सरल है बात इतना ही कह देना काफी है बस क्षमाक नहीं इच्छा है पढ़ने की इसमें इतना भाव ही कि नहीं पर्याप्त है और बीच दब हो जाता है दूसरी अवस्था में थोड़ा कठिन है थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा तीसरी अवस्था में और भी कठिन है संघर्ष करोगी तो भी जीत पाओगे संदिग्ध है चौथी अवस्था में तो बहुत मुश्किल है घोषणा हो चुकी तुम फंस गए लौटना करीब करीब असंभव हो जाता है अब तो फल भोगना पड़ेगा क्योंकि विचार कर्म बन गया पहले विचार केवल भाव होता है उसके पहले शून्य में बीज मात्र होता संभावना मात्र होता फिर भाव बनता फिर विचार बनता है फिर अभिव्यक्ति बनता अभी जनक को शायद पता भी ना हो या शायद पता चलना शुरू हुआ हो लेकिन अस्थावक्र को दिखाई पड़ा तेरा किसी से भी संग नहीं जनक तू शुद्ध है लेकिन फिर भी किसको त्यागना चाहता है एक काम कर अगर, त्याग अगर त्यागना ही है तो छे अगर त्यागने की जिद्द ही है तो देहाभिमान को मिटाकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो बड़ा गहरा जाल है अगर जनक कितना भी कह दे कि हां देहाभिमान का त्याग करना है तो बात तय हो जाएगी कि कुछ त्याग करना है इसे कुछ भी त्याग करना हो तो अज्ञान से इस फिर अभी की क्रांति नहीं घटी दिया जल गया और तुमको अंधेरे का त्याग करना है तो फिर दिया जलाने दिया जल जाने पर अंधेरे का कैसा त्याग दिया जल गया तो अंधेरा तो जा ही चुका त्याग हो ही चुका त्याग करना हो तो गलत त्याग हो जाए तो सही जो करना पड़े तो कर्ता बन जाते हैं जो हो जाए तो साक्षी रहती है भोग हुआ त्याग हुआ न हमने भोग किया न हमने त्याग किया जो होता था होने दिया हम करते भी क्या जो होता था होने दिया देखते रहे अपने देखने को विशुद्ध रखा नते संगो अस्ति संगो अस्थि के नापी कि संघात विलियम कुरेव मेव लयम ब्रज के न अपी संगा न तेरा कोई संगी साथी नहीं छोड़ना किसको चाहता है कोई संगी साथी होता तो छोड़ देते समझो बारीक है सूत्र समझा तो क्रांति घट सकती कोई मेरे पास आता वो कहता पत्नी बच्चे छोड़ने तो उसने एक बात तो मान ही ली कि पत्नी बच्चे उसके कोई मेरे पास आता कहता धन छोड़ना घर द्वार छोड़ना मैं उससे पूछता हूं तुझे पक्का है कि वो तेरे तुम छोड़ेगा तो तेरे रहेंगे कल तू मरेगा फिर क्या करेगा मरते वक्त तू कहेगा कि ये मेरे हैं और छूट रहे हैं यह मामला क्या है जन्म के पहले तू तो नहीं था मकान यही था जिस तिजोरी में तू ने हीरे भर रखे हैं वो भी यहीं कि तू नहीं था वो किसी और के थे किसी और को भ्रांति थी कि मेरे अब तुझे भ्रांति है कि मेरे तू जब नहीं था तब भी थे तू नहीं रहेगा तब भी होंगे छोड़ेगा तू छोड़ना तो तभी घट सकता है जब तो जब पक्का हो कि ये मेरे मेरे हैं तो छोड़ना संभव है अगर मेरे नहीं है तो छोड़ेगा कैसे छोड़ने में तो मालकियत का दावा जारी जिस आदमी ने कहा मैंने छोड़ दिया संसार वो आदमी भी छोड़ नहीं पाया क्योंकि छोड़ने में भी दावेदार मौजूद है वो कहता है, मैंने छोड़ा तो उसने पहली भ्रांति को अभी भी पकड़ा हुआ है कि मेरा था जो मेरा हो तो छोड़ा जा सकता है के अपनी संगा ना तेरा कौन संगी तेरा कौन सा अकेला तू आता अकेला तू जाता ना कुछ लेके आता ना कुछ लेके जाता खाली हाथ आता खाली हाथ जाता मामला तो अजीब ही है आदमी जब पैदा होता तो बंधी मुट्ठी मरता तो खुली मुट्ठी और बुरी हालत में मरता कम से कम बंधी मुट्ठी लेके आता बच्चा जब आता नहीं सही कुछ भी नहीं हो उसमें कम से कम बंदी मुठ्ठी तो लोग कहते हैं बंदी मुठ्ठी लाभ की खुली तो खाक की जब मरता है तो मुट्ठी खुल जाती खाक की हो जाती ना तो बंदी मुट्ठी में कुछ था ना खुली मुट्ठी में कुछ था लेकिन बंदी मुट्ठी में कम से कम भ्रम तो था कि कुछ है ना हम कुछ लाते ना हम कुछ ले जाते छोड़ेगा क्या छोड़ने को क्या है ते तेन संगाना अतः शुद्धा बड़ा अद्भुत सूत्र है बड़े वैज्ञानिक सूत्र है तेरा कोई संगी नहीं साथी नहीं तेरी कोई मालकी नहीं तेरी कोई वस्तु नहीं अतः शुद्धा इसलिए तू शुद्ध है क्योंकि मालकीयत भ्रष्ट करती तुमने देखा जिस चीज पे मालकियत कायम करो उसी की मालकियत तुम पर कायम हो जाती बनो किसी स्त्री के स्वामी और वो तुम्हारी मालिक हो गई बनो मकान के मालिक और मकान तुम्हारा मालिक हो गए फरीद एक रास्ते से गुजरता था अपने शिष्यों के साथ और एक आदमी एक बैल के गले में एक गाय के गले में रस्सी बांध के घसीटे ले जा रहा था गाय रही थी जा नहीं रही थी परतन था कौन चाहता है फरीद ने घेर लिया उस आदमी को गाय को अपने शिष्यों से कह खड़े हो जाओ एक पाठ ले लो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं यह आदमी ने गाय को बांधा है कि गाय ने आदमी को बांधा है वो आदमी जो गाय ले जा रहा था वो भी खड़ा हो गया कि देखे मामला क्या है यह तो बड़ा अजीब प्रश्न है और फरीद जैसा ज्ञानी कर रहा है शिष्यों ने का बात साफ है कि इस आदमी ने गाय को बांधा है रस्सी इसके हाथ में है। फरीद ने कहा मैं दूसरा सवाल पूछता हूं हम इस रस्सी को बीच से काट दे तो यह आदमी गाय के पीछे जाएगा कि गाय आदमी के पीछे जाएगी तब शिष्यों ने कहा तब जरा झंझट अगर रस्सी काट दी तो तब पक्का यह गाय तो भागने को तैयार ही खड़ी ये इसके पीछे जाने वाली नहीं है ये आदमी ही इसके पीछे जाएगा तो फरीद ने कहा ऊपर से देखता है कि रस्सी गले में बंधी गाय की पीछे से गहरे में समझो तो आदमी के गले में बंधी जिसके हम मालिक होते उसके हम तो मालिकियत हो जाती तुम धन के कारण धनी थोड़ी होते हो धन के गुलाम हो जाते धन के कारण धनी हो जाओ तो धन में कुछ भी खराबी नहीं लेकिन धन के कारण कभी कोई विरला धनी हो पाता है। धन के कारण तो लोग गुलाम हो जाते उनकी सारी जिंदगी एक ही काम में लग जाती है जैसे तिजोड़ी की रक्षा और धन को इकट्ठा करते जाना जैसे वो इसीलिए पैदा हुए ये महत्वकारी करने को इस संसार में आए तिजोड़ी तो में मर के मर जाएंगे उनका महतकारी पूरा हो जाए तिजोड़ी तो यहीं पड़ी रह जाएगी अस्टावक्र कहते हैं तेरा कोई नहीं तू किसी का नहीं अकेला है अतः शुद्ध इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि तू शुद्ध है शुद्ध तेरा स्वभाव जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिल जाती तो अशुद्ध हो जाती विजाति से मिलने से अशुद्धि होती प्रत्येक चीज अपने आप में तो शुद्धि होती है ध्यान रखना तुम कहते हो इस दूध वाले ने पानी मिला दिया दूध में तो दूध अशुद्ध हो गया तुमने कभी दूसरी बात सोची कि पानी भी अशुद्ध हो गया वो तो तुम्हें जरूरत दूध की है इसलिए तुम दूध की फिक्र करते हो कि दूध अशुद्ध हो गया लेकिन दूध अगर दूध वाला यह कहे कि मैंने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया कैसी नासमशी की बात करते हो कि अशुद्ध हो गया पानी बिल्कुल शुद्ध था मैंने मिलाया दूध भी शुद्ध था शुद्धता दोहरी हो गई तुम अशुद्धता की बात कर रहे हो कोई अशुद्ध पानी नहीं मिलाया कोई डबरे से सड़क के किनारे नहीं भर के मिला दिया बिल्कुल शुद्ध करके उबाल के इसमें मिलाया है तुम कैसे कहते हो कि अशुद्ध है दो शुद्ध चीजें जब मिलती हैं तो सीधा गणित की शुद्धि दोहरी हो जानी चाहिए दुग्नी हो जानी चाहिए मगर जिंदगी में गणित नहीं चलता जिंदगी गणित से कुछ ज्यादा है दो शुद्ध चीजों को भी मिलाओ तो दोनों अशुद्ध हो जाती तुम कहते हो दूध अशुद्ध हो गया क्योंकि दूध की तुम्हें जरूरत है दूध के दाम लगते पानी भी अशुद्ध हो गया तो अशुद्धि का अर्थ समझ लेना मलमूत्र भी पड़ा हो और तुम उसमें सोना डाल दो तो मलमूत्र भी अशुद्ध हो गया मलमूत्र मलमूत्र की तरह शुद्ध शुद्ध का मतलब यह कि सिर्फ स्वयं है शुद्ध का अर्थ ही इतना होता स्वयं होना ने सुन एक चाहे घर में बैठ के गप कर रहा था और कह रहा था कि भगवान ने सब चीजें परिपूर्ण बनाई भगवान पूर्ण है तो भगवान ने हर चीज पूर्ण बनाई लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे बात जच भी रही थी तभी एक कुबड़ा आदमी रहा होगा अस्थावक्र जैसा खड़ा हो गया और उसने कहा मेरे संबंध में क्या वो कई जगह से छात्र थोड़ा तो मुल्ला भी छोखा कि जरा मुश्किल बात उसने कहा कि तू बिल्कुल तेरे संबंध में भी सही है तुझ जैसा परिपूर्ण कुबड़ा मैंने देखा ही नहीं तो बिल्कुल पूर्ण कुबड़ा है इसमें और सुधार करने का उपाय नहीं परमात्मा बनाते ही पूर्ण चीजें तुझे पूर्ण कुबड़ा बनाया प्रत्येक वस्तु जैसी है अपने में शुद्ध है तो शुद्ध का अर्थ हुआ स्वभाव में होना विशुद्ध का अर्थ हुआ परभाव में होना जब भी तुम पर का भाव करते हो विशुद्धता खो जाती अशुद्ध हो जाती हो जाती। धन चाहा तो तुम्हारी चेतना में धन की छाया पड़ने लगी पद चाहा तो पद की छाया पड़ने लगी प्रतिष्ठा चाही तो प्रतिष्ठा की छाया पड़ने लगी जब तक तुमने कुछ चाहा। चाह चाहे का अर्थ है अपने से अन्न था की चाह। स्वयं को तो कौन चाहता है स्वयं तो तुम हो ही चाहने को कुछ है नहीं इसलिए तो लोग आत्मा को चूकते चले जाते हैं क्योंकि आत्मा को कोई चाहेगा क्यों आत्मा तो है ही जो नहीं है उसे हम चाहते हैं जो हम नहीं है उसे हम चाहते और उसकी चाह ही हमें अशुद्ध करती ते अपनी नी संगा ना अतः शुद्ध तू शुद्ध है जनक क्योंकि तेरी कोई चाहे नहीं तुम इच्छे से लेकिन तेरे भीतर में देखता हूं इच्छा पैदा हो रही त्याग किसे तू छोड़ना चाहता है किसे क्योंकि छोड़ने में भ्रांति मेरी है ऐसी तो रहेगी ही इतना जान लेना काफी है कि मेरा कुछ भी नहीं त्याग हो गया ना कहीं भागना है ना कहीं जाना है तुम जहां हो वहीं बैठे बैठे किसी को कानो कान खबर भी ना होगी पत्नी पास ही बैठी रहेगी बच्चे वहीं खेलते रहेंगे दुकान चलती रहेगी ग्राहक आते जाते रहेंगे तुम वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोध के दिए से मुक्त हो जा सकते हो कि मेरा कुछ भी नहीं